श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव से मथुरा नाथ पर कृपा त्यागी बने बिना भाव समाधि स्थाई नहीं होती वास्तव में भाव या समाधि होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता उसके वेग को सहन करने तथा उसकी रक्षा करने में कितने व्यक्ति समर्थ हैं किंचित मात्र भी वासना का आकर्षण रहने पर उनका होना संभव नहीं है इसीलिए शास्त्र ने भगवान मार्ग के पथिकों को वासना रहित होने का उपदेश दिया है शास्त्र का कथन है त्यागे नयके अमृतत्वमानशो केवल त्याग वैराग्य ही अमृतत्व प्रदान करने में समर्थ है क्षणिक भावोच्छ्वास से निम्न कोटि की समाधि लग सकती है किंतु जिनके अंदर धन मान इत्यादि वासना राशि पूर्णतया विद्यमान है उनमें वह भाव कभी स्थायी नहीं हो पाता जैसा कि शंकराचार्य ने कहा है आपात प्रतियातु वैराग्यवत मुं भावापारम प्रतिग्राहरा निगृह्य कंठे विगात विवेक चुनावी अर्थात पहले यथार्थ वैराग्य रूपी पुंजी का संग्रह किए बिना जो भवसागर के पार जाने के लिए अग्रसर होते हैं वासनारूप मगर उनके कंधों को पकड़ उधर से लौटाकर बलपूर्वक उन्हें अथाह जल में डुबा देता है वास्तव में श्री कृष्ण देव के समीप ऐसे कितने ही दृष्टांत हमें देखने को मिले हैं काशीपुर के बगीचे में उस समय श्री राम कृष्ण देव अवस्थान कर रहे थे एक दिन कुछ वैष्णव भक्त एक उदास युवक को अपने साथ लेकर वहां आए उनको पहले हमने कभी वहाँ आते नहीं देखा था उनके आने का कारण यह था कि वे एक बार श्री कृष्ण देव को दिखाकर यह जानना चाहते थे कि सहसा उस युवक की ऐसी कौन सी आध्यात्मिक स्थिति हो गई है श्री कृष्ण देव के समीप समाचार भेजा गया हमने देखा कि उस युवक का वक्षस्थल तथा चेहरा लाल है अत्यंत दीनता के साथ वह सब का चरण स्पर्श कर रहा है भगवान नाम लेते समय बारम्बार उसे कंपन तथा रोमांच हो रहा है एवं दोनों नेत्रों से निरंतर अष्टधारा बहने के कारण उसकी दोनों आँखें लाल तथा कुछ सूजी हुई है देखने में यह सांवला है न तो बहुत मोटा है न दुबला चेहरा तथा अवयवादि सुंदर तथा सुगठित है सिर में चोटी है वह एक साधारण धोती पहने हुए है उसके शरीर पर कोई दुपट्टा आदि तथा पैरों में जूते नहीं हैं अपने शरीर तथा उसकी रक्षा के बारे में वह सर्वथा उदासीन है हमें यह विदित हुआ कि एक दिन हरिनाम संकीर्तन करते समय सहसा उसकी ऐसी उत्तेजित स्थिति हो गई है तब से भोजन करना उसने प्रायः छोड़ ही दिया है तथा वह सोता भी नहीं है एवं भगवत प्राप्ति नहीं हुई यह कहता हुआ जमीन पर लौटते लौटते दिन रात रोता रहता है कुछ ही दिन से उसकी ऐसी अवस्था हुई है आध्यात्मिक भावों के आधिक्य से मानव शरीर में जो विकार उपस्थित होते हैं उन्हें समझने तथा पहचानने की जो अद्भुत क्षमता हमने श्री कृष्ण देव में देखी है वैसा हमें अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिला गुरु गीता आदि ग्रंथों में गुरु को भौरोग वैद्य इत्यादि कहा गया है उन शब्दों का इतना निगूढ़ अर्थ हो सकता है या हम उनके पुण्य दर्शन प्राप्त करने से पूर्व किंचित मात्र भी अनुभव नहीं कर पाए थे वास्तव में ही मानसिक रोगों के वैद्य हैं भिन्न भिन्न आध्यात्मिक भावों के कारण मानव मन में होने वाले विकारों को देखने मात्र से वे पहचान लेते हैं तथा उनके लक्षणों को भली भांति अनुभव कर अनुकूल प्रतीत होने पर साधक के लिए वे सहज बन सके तथा उनसे साधक को उच्चतर भाव सोपान पर आरूढ़ होने की सामर्थ्य प्राप्त हो सके तदनुसार वे व्यवस्था कर देते हैं एवं प्रतिकूल समझने पर उनके द्वारा जिससे साधक की कोई हानि न हो तथा धीरे धीरे वे दूर हो जाएं ऐसी व्यवस्था भी कर देते हैं इन सब का हमें पहले कुछ भी ज्ञान न था श्री रामकृष्ण देव के प्रतिदिन के ऐसे आचरणों को देख कर, अब हमें इस बात की दृढ़ धारणा हो पाई है हमने यह देखा है कि पूज्य पाठ स्वामी विवेकानंद जी को सर्वप्रथम निर्विकल्प समाधि होते ही श्री राम कृष्णदेव उन्हें आदेश दे रहे हैं अब तो कुछ दिन और किसी के हाथ की बनी हुई रसोई न खाना अपने हाथ से बनाकर भोजन करना ऐसी स्थिति में बहुत हुआ तो माँ के हाथ की बनी हुई रसोई खाई जा सकती है और किसी के हाथ की बनी हुई वस्तु ग्रहण करने पर यह भाव नष्ट हो जाता है बाद में जब यह भाव सहज बन जाता है तब कोई भय नहीं रहता वायु वृद्धि के कारण गोपाल की माँ के शारीरिक यातना को देखकर उनसे वे कह रहे हैं यह तो तुम्हारे लिए हरि का उद्दीपन करने वाली वायु है उसके हट जाने पर फिर तुम्हारा दूसरा अवलंबन ही क्या रह जाएगा उसका रहना आवश्यक है किंतु जिस समय तुम्हें विशेष कष्ट अनुभव होने लगे तब थोड़ा सा कुछ खा लेना किसी एक भक्त का बाह्य शुद्धता के प्रति विशेष अनुराग था इस कारण उसके मन की ईश्वर में तन्मयता ना होते देखकर उसे वे एकांत में उपदेश दे रहे हैं लोग जहाँ टट्टी फिरते हैं वहाँ की मिट्टी से एक दिन तिलक लगाकर तुम ईश्वर का स्मरण करना इसी प्रकार संकीर्तन के समय उपस्थित होने वाले किसी के प्रचंड शारीरिक विकारों को उसकी उन्नति के प्रतिकूल समझकर उसकी भर्सना करते हुए वे कह रहे हैं अरे मूर्ख तू मुझे भाव दिखाने आया है ठीक ठीक भाव होने पर क्या कभी ऐसा होता है वह डूब जाता है निश्चल हो जाता है यह सब क्या है चंचलता छोड़ दे शांत हो जा और लोगों की ओर लक्ष्य कर तुम्हें यह मालूम है कि ये किस प्रकार के भाव हैं जैसे कड़ाही में एक छटाक दूध डालकर चूल्हे पर कोई उबाल रहा है उफान आने से उस समय प्रतीत होता है कि मानो कितना दूध है कड़ाही भरी हुई है किंतु यदि उतार कर देखो तो उसमें नाम मात्र भी दूध नहीं मिलेगा जो थोड़ा सा दूध था वह भी सूख कर कड़ाही में चिपका हुआ दिखाई देगा किसी की मनोवृत्ति को समझ वे कह रहे हैं अरे मूर्ख जा खा ले बहन ले सब कुछ कर ले किंतु धर्माचरण की दृष्टि से उन कार्यों को न करना ऐसी कितनी ही बातें हैं कहाँ तक हम उनका उल्लेख करें